जहां जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता श्री भगवान बोले मुनि श्रेष्ठ तुम मेरे भक्त हो सदा मेरी ही आराधना करते रहो तुम्हें मेरे प्रसाद से अधिष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी विप्रवर मेरे भक्त क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अविष्ट सिद्धि प्राप्त होती है फिर औरों की तो चर्चा ही क्या व्यास जी कहते हैं यूं कहकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतरधान हो गए उनके चले जाने पर मुनिवर कण्ढ बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्तचित्त हो गए समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित हो एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे भगवान के निर्लेप निर्गुण शांत और सन्नमात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया जो महात्मा कंदु की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाता है मुनिवरों इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया जहां साक्षात्कार भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन स्तुवन और ध्यान करते हैं वे समस्त दोषों से मुक्त हो भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं मुनियों का भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न और श्री व्यास जी द्वारा उसका उत्तर मुनि बोले पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया उस क्षेत्र के उत्तम महात्म को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है हम भूतल पर श्री कृष्ण बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे वे वासुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे यह मृत लोक सर्वथा निसार है इसमें अधिकतर दुख ही भरा है यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल क्षणभंगुर है इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी इस भूतल पर अवतीर्ण हो उन्होंने जो जो लीलाएं की उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं उन्होंने अपने दिव्य स्वरूपों को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति हैं वे मानव शरीर में कैसे आए इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं महामुने आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार के कथा सुनााइए भगवान के बल और पराक्रम दिख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्य रूक जान पढ़ते हैं। आप उनके तत्वों का वढण कीजिए भगवान परश्ोतम देवताओं के पीड़ा दूर करने वाले और सर्भव हैं, जगत के रक्षक और सर्व लोक हैं, संसार की सृष्टि पालन और संहार सब वे ही करते हैं वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं वे अक्षय सनातन अनंत क्षय और वृद्धि से रहित निर्लेप निर्गुण सूक्ष्म नरविकार निरंजन समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र रूप से स्थित अविकारी विभू नित्य अचल निर्मल व्यापक नित्य तृप्त मेरामे तथा शाश्वत परमात्मा हैं सत्य युग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है देवताओं में वे बैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को जिनका रहस्य अत्यंत गहन है हम सुनना चाहते हैं व्यास जी बोले जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी सबके उत्पत्ति के, उत्पत्त के कारण पुराण पुरुष सनातन अविनाशी चतुर्विध स्वरूप निर्गुण गुण रूप परम महान परम गुरु वरणीय असीम यज्ञंग और देवता आदि के प्रियतम हैं उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है जो आबिर भाव तिरो भाव दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है उन आददेव परब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूं जो संपूर्ण विकारों से रहित शुद्ध नित्य सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है जो हिराणे गर्भ हरि शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं जिनसे समस्त प्राणियों का तारण-तारण होता है जो सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं उन भगवान को नमस्कार है जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो जगनमय हैं जगत की सृष्टि पालन और संहार के मूल कारण हैं उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर संपूर्ण विश्व के आधारभूत समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाले उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न-भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं जिनका आदि नहीं है जो संपूर्ण जगत के ईश्वर अजन्मा अक्षय और अविनाशी हैं उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूं पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था वही मैं भी आप लोगों से कहूंगा जो अपने चारों मुखों से ऋक् साम और आदचारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं जिनका अपराध और भाव एक कारणों के जन से हुआ है असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूं जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा तत्दर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ इसलिए वे नारायण कहलाते हैं वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं वे दूर भी हैं और समीप भी उनकी वासुदेव संज्ञा है ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं हैं वे सदा शुद्ध सुप्रतिष्ठित एवं एक रूप हैं जब-जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब-तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वाराह रूप धारण करके थूथुन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की भांति ऊपर उठा लिया उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्रचित्त आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया फिर बामन अवतार लेकर माया से बलि को बाधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोकों को अपने तीन पग से ही नाप लिया वे ही भृगुवंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला उन्हीं भगवान ने अत्र कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हो महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया त्रेता में दशरथ नंदन श्री के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया प्रलय में जब सारी सृष्टि एकारणों में নিমग्न हो गई उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु एक सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय ले अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था जनलोक निवासी सिद्ध और महसी उनकी स्तुति करते थे उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित अग्नि और सूर्य के समान तेजों में और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था स्वर्णमय मेरुगिरि उस किंजलक केसर का मध्य भाग था वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर गृह था उसी में चार मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गए उनका नाम मधु और कैटर था भगवान समुद्र रूपी शयन गृह से उठकर उन दोनों दुर्दर्ष का वध किया ये तथा और भी अनेक भगवान की असंख्य लीलाएं हैं जिनकी गणना मैं नहीं कर सकता इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ था इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है वही अवतार धारण करती है वह पद्मुन नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है वह वा भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता मनुष्य और तिर्यक योनि में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव बना लेती है भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है इस तरह मैंने यहां भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया भगवान श्री विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है तो भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे भगवान के अवतार का उपक्रम व्यास जी कहते हैं मुनिवरों अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूं सुनो भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं जब-जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है तब तक भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहां अवतीर्ण होते हैं साधु पुरुषों की रक्षा धर्म की स्थापना दुष्टों तथा अन्य देव द्रोहीयों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं पहले की बात है यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रत वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी स्वर्ण के गुरु अग्नि गौओं के गुरु सूर्य और मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान नारायण हैं इस समय यह काल ने आदि दैत्य मृत लोक में जन्म लेकर रात दिन प्रजा को कष्ट देते रहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमि नामक महान असुर का वध किया था वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है अरिष्ट धेनुक केशी प्रलंभ नरक सुंद असुर अत्यंत भयंकर बलि कुमार वाणासुर तथा और भी जो महाफरातमी दुरातमा दयत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। उनकी मैं गणना नहीं कर सकती दिबमूर्तिधारी देवताओं। इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दहत्यों की अनेक अकछौड़ी से नाए हैं। सरे सरों मैं आप लोगों को बताया देती हूं कि उन दहत्यों के भारी भार से पिड़ित होने के कारण, अब मुझमें अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है अतः आप लोग मेरा भार उतारिए पृथ्वी का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया तब ब्रह्मा जी बोले देवताओं पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है वास्तव में मैं महादेव और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं भगवान की जो विभूतियां हैं उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्यबाधक रूप से रहा करती है इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलें और वहां श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदन करें वे सबके आत्मा हैं संपूर्ण जगत उनका ही रूप है वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं यूं कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ चीर सागर के तट पर गए और एकाग्र चित्त होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी बोले सहस्त्र मूरते आपको बारंबार नमस्कार है आपके सहस्त्रों बाहें अनेक मुख और अनेक चरण हैं आप जगत की सृष्टि पालम और संहार में संलग्न रहते हैं अब प्रमेय परमेश्वर आपको बारम वाग बार नमस्कार है। भगवन आप सूक्ष में से भी अत्यंत सोक्षम परम महान और बड़े-बड़े गुरुों से भी अधिक गौरोों हैं। आप प्रकृति बुद्धि अहंकार तथा के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृति में संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है आप हम पर प्रसन्न होइए देव यह पृथ्वी आपकी शरण में आई है इस समय भूतल पर बड़े-बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल पड़ गए हैं आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं आपकी महिमा अपरंपार है अतः यह वसुधा अपना भार उत्तरवाने के लिए आपकी ही सेवा में उपस्थित है हम लोग भी यहां उपस्थित हुए हैं ये इंद्र दोनों अश्वनी कुमार वरुण रुद्र वसु आदित्य वायु अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता यहां खड़े हैं देवईश्वर मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लें पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे संपूर्ण देवता भी अपने-अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर हो कर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे वासुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं उनके आठवें गर्भ से मेरा यह श्याम के इस होगा भूतल पर अवतीर्ण हो यह काल नयन के अंस से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा यूं कह कर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा देवकी के आठवें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देवकी तथा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया वासुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं क्षयंग लाकर दे दिया करूंगा इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया सुना गया प्रथम उत्पन्न हुए छह गर्भ रणक शकु के पुत्र थे जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है उससे श्री हरि ने कहा निद्रे तू मेरी आज्ञा से जा और पाताल वासी छह गर्भों को एक-एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे य सब कंस के हाथ हममारे जाएंगे तब पश्शात मेरा शेष नामक अ अंस, अपने अंसांस से देवकी के उदर में साथम में के रूप में प्रकट होगा वास देवजी की दूसरी भार्या रोहणी जी आजकल गोकुल में रहती हैं तो प्रसावखाल में हुआ गर्भ के ही उदर में डाल देना उसके विषय में लोग यही देवकी का गर्भ कंस के से गिर गया। दर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा उसके शरीर का वर्ण श्वेतगिरी के शिखर के भांति गौर होगा तदंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंभ प्रवेश करना होगा वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी की तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी